नमस्कार आप संडे रेडियो मुदबा नाइन्टी पॉइंट फोर सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जी हां आज संडे है और एक बज चुके हैं आप हमारे साथ हो इस कार्यक्रम में विशेष से हम सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में हमारे 60 65 या अबो 60 के लोगों से हम आपकी मुलाकात कराते हैं सीनियर सिटीज़न अपने अनुभव को लिए हुए होते हैं जब उनसे हम बात करते हैं तो हमारे जीवन के सारे समस्याओं का समाधान उसमें निकल के आता है क्योंकि हम भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और जैसे उन्होंने उन सारी चीज़ों को करके एक अनुभव उनके पास होता है तो वो जब हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में उसके लिए बहुत सारी प्रेरणाएं भी प्राप्त होती हैं और हमें खुशी भी होती है कि इन्होंने किस तरह से इस सिचुएशन को टैकल किया वो सारी टेक्निक हमारे पास आ जाती हैं तो आइए इसी लक्ष्य से उनके जीवन में कुछ खास चुनिंदा अनुभवों को आप तक पहुंचाने की कोशिश अनमोल अनुभवों को आप तक पहुंचाने की कोशिश हमारी रहती है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम के अंतर्गत सीनियर सिटीजन का हम सम्मान करते हैं स्वागत करते हैं आप सभी की तरफ से कमल जटानंद बत्रा जी का बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया जी मैं... जी कमल जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और आप 66 सिक्स रनिंग है फिर भी आप हेल्दी वेल्दी हैं अपना काम खुद ही करते हैं और ट्रैवलिंग भी इस उम्र में आप करते हैं ये भी बहुत अच्छी बात है आइए मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि आप अपने बचपन की कुछ यादें हमें ताजा कराइए बचपन में आपके फैमिली के बारे में आपके स्कूल जो भी है बचपन की आपकी बातें जो है हमें सुनाइए मेरा जन्म मुंबई में सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल जो एक जमाने में मिलिट्री का हॉस्पिटल था सेकंड वर्ल्ड वॉर में अच्छा वहाँ मेरा हुआ था हाँ हा। आज आज वो है ना छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से वो स्टेशन जानी जाती है ओरिजिनल उसका नाम है विक्टोरिया टर्मिनस तो ये सेंट्रल रेलवे की एंड स्टेशन है लोकल गाड़ियों की वहाँ मेरा जन्म हुआ था उसके बाद में है न हमारी जॉइंट फैमिली थी मेरे चाचा थे उनका नाम था गिरधारी पंजाबी वो पंजाबी नाम लिखते थे मेरे पिताजी बत्रा नाम लिखते हैं अच्छा तो उनका कोलसे का कारखाना था अंधेरी में उन्होंने 1935 में कोलसे का कारखाना अंधेरी में रखा था पिताजी का मेरे आ, आ, आ, अंकल का अंकल का अच्छा। मतलब मेरे फादर के ब्रदर ब्रदर का नाम जी। था गिरधारी तो जॉइंट फैमिली थी हमारी वहाँ है ना एक बहुत बड़ी बात है कि मैं वहाँ गुम हो गया था अच्छा कैसे मैं गुम हो गया ये तो मुझे पता नहीं है उसकी भी मुझे यादगार भी नहीं है मगर मेरी माँ बताती थी कि तुम रास्ते में गुम हो गए थे और फिर कोई तुमको पकड़ के घर पे छोड़ के आया था अच्छा अच्छा इसका मुझे बिल्कुल भी जरा भी यादगार नहीं है माँ बताती है इसलिए ठीक है उसके बाद में जैसे जॉइंट फैमिली होती है तो वहाँ कोई भी जॉइंट आजकल रहता नहीं है ये हकीकत सत्य है जी जी ये सत्य है ना 1952 में है ना फिफ्टी टू का मैं बोलूं तो कहूं क्योंकि मेरा जन्म 1951 में हुआ है नहीं, नहीं। और ये नाइनटीन फिफ्टी की बात है बात सिर्फ ऐसी है कि जो मेरी चाची थी उनका नाम था दयावंती उनका अपना नाम था दयावंती वो ये चाहती थी कि मेरी बहन की शादी मेरे पिताजी से हुए नहीं, नहीं। तो दोनों है ना भाई है ना दोनों बहनें और दोनों भाई एक साथ करके जीवन निर्वाह करेंगे मगर ये रिश्ता मेरे पिताजी ने शायद मंजूर नहीं किया मुझे वजह पता नहीं है नहीं तो उन्होंने दूसरे से, दूसरे से शादी की उनकी बहन से शादी नहीं की वही एक कारण बना दुश्मनी का जो मैं आज सोचता हूँ हकीकत तो मुझे भी पता नहीं है इसके जी, बारे जी, में जी। तो मेरे चाचा हैं न जॉइंट फैमिली में मेरे पिताजी को घर में लाइट काट देवे पानी नहीं देवे अच्छा <laughs> तो ये सब बातें ऐसे होते गई फिर उन्होंने आर्बिट्रेशन बिठाई तो मेरे चाचा के तो फैक्ट्री थी मेरे मेरे पिताजी और मेरे चाचा में कम से कम मैंने 11 वर्ष का डिफरेंस था तो वो तो पिताजी तो कुछ मतलब उनके भरोसे ही थे तो जो आर्बिट्रेशन उन्होंने बिठाई तो वो भी उन अपने लायक के आदमी बिठाए हकीकत में इन शॉर्ट ये कहता हूँ कि हमको दादर में हम रहते थे वो अभी बिल्डिंग अभी भी है मेरे चाचा के नाम से दयावंती मेंशन करके मेरे चाचा का नाम है दी एंटोनिया हाई स्कूल के ऑपोजिट है वो बिल्डिंग वो मेरे चाचा की है वो अभी भी है तो वहाँ से हम शिफ्ट हो गए अंधेरी में अब अंधेरी आप नाम सुनते हो ना तो अंधेरा ही है ना वहाँ तो <laughs> <laughs> नाम ही अंधेरी है जी, जी। अंधेरी बोलते हैं अंधेरी नगरी चौपट राजा ये एक विशेष याद है बचपन की अंधेरी में आए तो अब बचपन की सिर्फ मुझे याद है कि हम उस टाइम चार भाई थे चार भाई थे और मेरा है ना बच्चों में चौथा नंबर था मेरे बड़े भाई एक उनका नाम अशोक फिर उससे छोटा उसका नाम सुरेश और तीसरी मेरी बहन थी उसका नाम हीरामणि था और चौथा मेरा नाम कमल था और फिर मेरे पीछे था मेरा एक भाई प्रेम और उसके पीछे थी एक बहन भगवती इतने हम थे करीब है ना मैं बचपन में भी मेरे माताजी ने मेरे को म्यूंसिपाल्टी स्कूल में एडमिट करवाया था और वो म्यूंसपाल्टी स्कूल है ना हिंदी वहाँ पढ़ाते थे तो हम अंधेरी से मतलब हमारे घर चकाला था हमारा घर अंधेरी ईस्ट में और स्कूल था वेस्ट में म्यूनसिपाल्टी स्कूल तो मेरी बहन हीरा और मैं हम दोनों चल के आते थे चल के आते थे स्कूल में स्कूल बहुत अच्छा था उस जमाने में है ना आज तो आप आपको सुनने को हैरानगी होगी उस जमाने में वो म्यूनसिपाल्टी स्कूल में हमको दोपहर को पाओ लीटर दूध की देते थे और चिक्की देते थे इतनी बड़ी खाने अच्छा। के लिए फ्री ऑफ चार्ज कोई पैसा नहीं मगर बात ऐसी है कि मेरी माँ मेरी जो माता जी थी न उनकी बहन भरी बहन उनके जो मतलब मेरे मासा बोलेंगे वो इनकम टैक्स ऑफिसर थे तो मेरी माँ को हमेशा लगता था कि मेरे बच्चे अंग्रेजी में पढ़े हिंदी क्यों पढ़े तो ये कोशिश में लगी हुई थी तो उन्होंने हमारा स्कूल ही बंदी करवा दिया अच्छा <laughs> जो हमारे घर के बाहर ही था चकाला हमारा था होली फैमिली स्कूल का स्कूल, स्कूल का नाम था होली फैमिली हाई स्कूल माँ के पास तो बिल्कुल पैसे नहीं थे इतने बच्चों को पालने के लिए क्योंकि चाचे से अलग हो गए तो चाचा ने कुछ हाथ में दिया नहीं पैसे और पूरी जवाबदारी इतने बच्चे और ये तो वो स्कूल में भी जाके मेरी माता ने प्रिंसिपल को कहा उस टाइम सब कॉन्वेंट के न पादरी लोग थे तो वो स्पेन के पादरी लोग थे उनको जाके मेरी माँ ने रिक्वेस्ट की कि भाई आप कंसेशन करो स्कूल की तो पाँच रुपया फीस होती थी तो उन्होंने डेढ़ रुपया या दो रुपया कर दिया और ऐसे मेरी पढ़ाई शुरू हो गई इसके बाद है ना जब मैं फर्स्ट हैंडर में था तो मुझे अस्तमा हो गया अच्छा ये करीब 1957 की बात है और अस्तमा ऐसे हो गया कि मैं पूरे बरस स्कूल तो गया ही नहीं और स्कूल में जब जाता था तो मेरी माताजी ने प्रिंसिपल से परमिशन लेकर रखी थी कि ये स्कूल में बैठेगा तो पैर ऊपर करके बैठेगा <laughs> पूरी रात मैं खासते रहता था और मुझे दो इंजेक्शन लगती थी डेली म्यूनसिपलिटी हॉस्पिटल थी वहाँ डॉक्टर शमशेर सिंह जौली थे सरदार थे <laughs> वो मुझे मॉर्निंग में एक इंजेक्शन देते थे <laughs> और दूसरी इंजेक्शन बोलते तो थे शाम का हो शाम को देते थे दो इंजेक्शन और पूरी रात मैं सोता नहीं था अच्छा और कफ निकलता नहीं था नहीं, नहीं। अब योगा योग बात ऐसी है कि हमारा जो पूरा परिवार है वो पाकिस्तान से है मेरी मदर है सक्खर की और मेरे पिताजी हैं कराची के तो मेरे जो नाना थे वो खानदानी हकीम है पाकिस्तान में उन्होंने आज तक भी पाकिस्तान छोड़ा नहीं है नहीं। उनको वहाँ 500 बीघा जमीन थी और वो वहाँ के जो मुसलमान भाई थे ना उन्होंने उनको हिंदुस्तान में आने नहीं दिया बोला नहीं आप है ना आप चले जाओगे तो हमारा है ना हमारी दवा दारू कौन करेगा दूसरी भी कोई वजह हो सकती है वो नहीं आए हिंदुस्तान मगर आज भी वो वही हैं और उनके सब बच्चे भी हैं जो ग्रैंड जो भी हैं वो सब डॉक्टर्स ही है तो मेरी माता ने अपने पिताजी को लिखा कि है ना मेरा बच्चा ऐसा ऐसा बीमार है आप आइए हिन्दुस्तान में तो मेरे नाना जी है ना उनका परिवार है वो राधा स्वामी को मानते हैं आगरे वाले राधा स्वामी तो उन्होंने बोला कि हम बॉम्बे में नहीं आ सकते हैं आप आगरा में आइए तो ये है ना अस्थमा से जब मैं ठीक हुआ नहीं ठीक तो नहीं हुआ होगा एग्जैक्टली exactly मुझे यह याद नहीं है मदर मेरी है ना आगरा लेके गई पूरी फैमिली के साथ में मेरी माँ से भी चली थी तो मेरे ये फिफ्टी एट की बात होएगी, फिफ्टी सेवन फिफ्टी एट की बात होगी जहाँ तक मेरा अंदाज है जी तो मेरे नाना जी ने सिर्फ मेरी नब्स देखी और कुछ भी नहीं बोला बोला है ना ऐसे चिट्ठी लिख के दे दी कि आपके बम्बई में नल बाजार है वहाँ शेरे आज़ाद शरबत मिलेगा आपको वो है ना यूनानी दवाइयाँ रखते हैं वो और बोला है न ये इसमें है न चांदी का है नर्क डालना अच्छा चांदी का तो मेरी माताजी ने वो शुरू किया और मैं बिल्कुल ठीक हो गया अच्छा अरे मगर इसके पहले ना तो मैं दो दवाइयों से दो इंजेक्शन से ठीक हुआ और उसके अलावा है ना कड़ाब मेरी मम्मी बना के देती थी ना तो उससे मैं ठीक हुआ हाँ। मगर मेरे नाना जी ने जो बोला है इलाज हाँ। उससे मैं ठीक हो गया है ये भी एक है ना बड़ी विस्मन मतलब ये बुलाया नहीं जा सकता है ये ऐसी घटना उसके बाद अस्थमा का आपको फिर तकलीफ नहीं हुआ नहीं उसके बाद नहीं हुआ अच्छा अच्छा अभी भी अब हेल्दी वेल्दी है हाँ तो उसके बाद चलो आगे दौड़ करते हैं आगे <laughs> क्या हुआ कि घर में परिवार ज्यादा था <laughs> तो कमाने की है ना मेरी माता जी बहुत होशियार थी अच्छा अच्छा तो, आपकी स्कूलिंग चल ही रही थी हाँ स्कूलिंग चल रही थी हाँ। मेरी माता जी सोचती थी कि कैसे घर चलाए तो पिताजी नहीं कुछ करते थे क्या पिताजी नौकरी करते थे पगार कमती थी चार भाई थे दो बहने थी तो और दो हजबैंड वाइफ तो कितने हो गए क्योंकि अंकल से तो कुछ मिला ही नहीं, मिला था। नहीं आपको हाँ। बिल्कुल लगा से स्टार्ट करना पड़ा हाँ तो पिताजी है ना मुझे है ना वो मम्मा देवी मंदिर है जी अब देखो संस्कार कैसे पड़ते हैं ये सोचने जैसी बातें हैं ये तो मेरे फादर मेरे को मम्मा देवी मंदिर लेके गए एक ही बार लेके गए और एक ही बार रास्ता बताया हम लोग रहते हैं अंधेरी और मम्मा देवी मंदिर पड़ता कालवा देवी तो वहाँ से करीब है ना गाड़ी से है ना 35 के 40 मिनट लगते हैं और फिर वहाँ से पैदल जाना पड़ता है उतर के तो ग्रैंड रोड से बस मिलती थी ममादेवी मंदिर उतारती थी वहाँ वो मुझे लेके मंदिर लेके गए उसके बाद में उन्होंने बोला कि तुम तो है ना रुमाल बेचोगे जो लेडीज रुमाल होते हैं नी जी, जी वो बेचोगे वो उन्होंने मुझे खरीद के दिए वो बोले कहाँ बेचोगे तो बोले तुम रेलवे की गाड़ी है ना ले लोकल गाड़ी लेडीज कंपार्टमेंट भेज भेजोगे भेजो तो मैंने वो है ना वहीं से शुरू किया अच्छा उसके बाद में मेरे पिताजी ना कभी मेरे साथ आए मैं खुद ही जाता था मैं वो छोटा था आप सोचो मैं कितने बरस का होगा नाइनटीन का मेरा बर्थ है और ये बात है ना 59 की होगी या 60 की होगी मैं इतना छोटा था वो खुद ही जाके सब लेता माल भी खुद ही लेता था पिताजी को टाइम मिले तो आते थे नहीं तो नहीं आते थे और फिर है ना मैं ये बिजनेस करता था अच्छा। अब बिजनेस की एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि देखो मैं उस टे उस ज़माने में भी है ना सवेरे बहुत जल्दी उठ जाता था मैं छः बजे तो अपने घर छोड़ देता था छः से दस बजे तक मैं ना लोकल में लेडीज कम्पार्टमेंट रुमाल बेचता था फिर घर पे आ जाता था साढ़े दस बजे साढ़े दस बजे ना धो लिया जो भी नाश्ता करना कर लिया और ना धो के खाना भी ना खा के साढ़े बारह एक का स्कूल होता था स्कूल चले गया और फिर शाम को आया पाँच बजे फिर वापस चाय भी पी ली वापस है ना वो धंधा करने चले गया अच्छा और जो भी कमाई होती थी मैं अपने पिताजी को दे देता था तो ये दौर है ना चला काफ़ी मतलब ये फिफ्टी नाइन से लेके जब तक मैंने एसएससी पास की नाइनटीन सिक्सटी नाइन तक तो ये नाइनटीन तक दौड़ ऐसे चला अब ये जब मैं धंधा करता था तो इसमें मैंने कई पहले तो रुमाल का धंधा किया फिर मैंने ज्वेलरी का किया इमिटेशन ज्वेलरी का नहीं, नहीं। तो इमिटेशन ज्वेलरी में क्या हुआ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वहाँ एक मिस्टर राम भाई थे अच्छा उन्होंने मुझे बताया कि मैं ना आठवीं परा हुआ हूँ वो मैं है ये छोड़ के है ना मैं अपनी दुकान डाली पहले नौकरी किए मैंने दुकान डाली है तो वहाँ से मैंने अपना लक्ष्य बना दिया कि मैं भी है ना दुकान डालूंगा उसी बाज़ार में तो नाइनटीन सिक्सटी नाइन जून में मैंने जब एसएससी पास कर ली मेरे रिजल्ट भी नहीं आई थी नहीं। तो उसने मुझे अपने नौकरी पे रख दिया दुकान में हाँ राम ने अच्छी दोस्ती थी मैं उससे माल बिल बहुत लेता था और वो मुझे जानता था तो उसको ऐसे मतलब उसके लिए फ़ायदेमंद था उसने ऐसे सोचा होगा तो उसने मुझे दुकान रख दिया और मैं नौकरी करने लगा सवेरे दस से लेके साढ़े दस से लेके शाम को सात आठ बजे तक इमिटेशन ज्वेलरी का जो भी मतलब सीखने को मुझे मिले कैसे माल लिया जाता है कैसे बेचा जाता है होलसेल में हुँ. वो मुझे मेरी इच्छा थी कि मैं अपना दुकान डालूँ मगर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे मैंने एस पास भी नहीं की थी हुँ. तो मेरे बड़े भैया है उनका नाम है अशोक हुँ. वो मेरे लिए नौकरी लेके आए अच्छा हेरडील कंपनी में 250 की नौकरी थी तो मैंने कहा भाई मुझे नौकरी तो नहीं करनी है मुझे तो सिर्फ धंधा ही करना है मुझे धंधे में ही आगे बढ़ना है वो बहुत नाराज़ हुए मेरे से बोले आपको नौकरी मिल रही है और आप नहीं करना चाहते हो मैंने कहा मैंने तो अपना लक्ष्य बना दिया है मैं वही जोरी बाज़ार में ही है ना जौरी बाज़ार है ना मस्जिद है बहुत बड़ी मस्जिद है और जोहरी बाजार बड़ा मतलब ज्वेलरी की मार्केट है वहाँ मतलब बॉम्बे की बहुत मेन मार्केट है वहां एक सेक्शन है इमिटेशन ज्वेलरी की एक गली है वहाँ इमिटेशन ज्वेलरी बिकती है तो मैंने कहा कि वही है ना मुझे बनना है अब देखो कुदरत कैसे पलटा खाती है जी जी उस राम का भाई है ना पंजाब सिंध बैंक में काम करता था वो शाम को आता था चार बजे छोड़ के नौकरी करके चार बजे आता था तो और आमने है न जो दुकान का मालिक था उसने अपने भाई से नहीं पूछा था मुझे रखने के पहले तो भाई को ये अच्छा नहीं लगा अब वो मुझे निकालना चाहता था अच्छा तो मैंने वो चार महीने नौकरी की और अक्टूबर में उसने मुझे निकाल दिया अच्छा अच्छा अब उसके बाद क्या करूँ उसके बाद तो मैं क्या करता था कि वो इमेंटेशन ज्वेलरी की लेकर खुद ही दुकान दुकान बेचा करता था अच्छा ऐसे मैंने कई धंधे किए इलेक्ट्रिक की वायर बेची ट्यूब्स बेचे लाइन पेंसिल बेची जी मगर किसी में भी मुझे है ना रुचि नहीं मिली मतलब सक्सेस सक्सेसफुल नहीं रहे कमल जी बहुत ही अच्छी बातें आपसे हो है, रही हैं और बचपन की काफ़ी बातें जो है आपने सुनाई अपने फैमिली के बारे में अपने बचपन की बातें स्कूलिंग की बातें अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और जो भी बचपन में जैसे कि आप स्कूलिंग करते हुए बिजनेस करना ये भी एक बहुत बड़ी सीख हम सभी को मिलता है कि कभी परिस्थिति हमारी जो है अगर आर्थिक स्थिति हमारी ठीक नहीं है तो हमें माँ बाप को भी हेल्प करना चाहिए ताकि हमें कहीं ना कहीं अपने पूरे फैमिली को हम सपोर्ट कर सकें अगर ये हम कर सकते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है आई आगे बढ़ते हैं और भी बहुत सारी बातें कमल जी से करेंगे लेकिन उसके पहले अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कते रहो सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और हमारे साथ कमल जटानंद भटरा जी है जो मुंबई और जयपुर से बिलोंग करते हैं वर्तमान समय में जयपुर में अभी रहने के शुरू किया उन्होंने और आइए बात करते हैं जैसे कि उन्होंने बचपन की बातें हमें बताई हैं और अपने पैरों पर पे खड़े होने के लिए दसवीं के बाद फिर क्या आज के ज़माने में हम लोग बोलते हैं कि दसवीं के बाद गया व्हाट इज़ नेस्ट आफ्टर टेंथ या ट्वेल्थ के बाद या फिर डिग्री के बाद हमारे पास नेस्ट नेस्ट होता है कि क्या किया जाए ऐसे ही इनके पास भी एक सवाल सामने आके खड़ा है कि अब क्या किया जाए छोटी मोटी नौकरियाँ तो कर ली फिर भी उसमें सक्सेस नहीं रहे तो अपने पैरों पे खड़े होने के लिए क्या किया आपने ये सवाल आपका है <laughs> जब मैं बहुत सारे धंधे किए तो मुझे शाम को फ्री टाइम मिलता था अच्छा अच्छा तो मेरी सेवा की बहुत उसमें लगाव रहता था पढ़ाई की तरफ आपका ध्यान नहीं था फिर नहीं पढ़ाई तो मैंने सोचा ही नहीं था ना अच्छा अच्छा हाँ। कहा था भाई मुझे ऐसे दुकान डालना दुकान है वहाँ तो मैंने सोचा ही नहीं सोचा ही नहीं था पढ़ाई के बारे में जी तो वहाँ एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी थी गुरु नानक चैरिटेबल डिस्पेंसरी जी जी वो डॉक्टर जो शमशेर सिंह जौली थे वो मुझे उस टाइम पता नहीं था नहीं। जो बचपन मुझे इंजेक्शन देते थे वो है ना नौकरी छोड़ के वो डिस्पेंसरी चलाते थे अच्छा, और अच्छा। वहाँ में अपनी फ्री सेवा देता था शाम को है ना चार बजे से लेकर आठ बजे तक एक पैसा भी लेता नहीं था नहीं। उन्होंने मेरी है ना ये देख के सेवा भाव देख के उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा तो उन्होंने कहा तुम कॉलेज जॉइन करो नहीं, नहीं। तो मैंने फर्स्ट ईयर साइंस जॉइन किया भवंश कॉलेज अंधेरी में है वो मैंने जॉइन किया वो तो मैं जॉइन तो किया मगर <laughs> पेट पूजा के लिए भी तो मुझे कुछ करना है ना जी जी जी तो घर की तो हालत मैंने बताई कि फैमिली ज्यादा थी उसके बाद में और तीन चार मेंबर और भी भर गए और बच्चे मतलब मेरे भाई बहन की और जन्म हुआ तो फैमिली तो बढ़ते ही गई तो पेट पूजा भी तो चाहिए ना सही बात तो मैं क्या है कॉलेज अपनी मर्जी से जाता था नहीं जाता था कैसे भी मगर मैंने कॉलेज में ये देखा अच्छा कॉलेज की भी बात बड़ी बड़ी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जब मैं एडमिशन लेने गया तो मुझे फीस के पैसे नहीं थे तो वहाँ बॉन्स कॉलेज में नायक करके प्रिंसिपल थे उन्होंने बोझा कि आप मैंने प्रिंसिपल से मिल के आई तो मैं जब प्रिंसिपल से मिलने गया तो उसने मुझे सिर्फ पूछा बोला आपको पढ़ना है ना मैंने कहा आप पढ़ना है तो बोला कोई बात नहीं आप सिर्फ पचास रुपये जमा कीजिए बाद में फीस आप भर देना देखो एक मेरी बुद्धि देखो एक तरह तो मैं सेवा करता था पैसे लेता नहीं था और दूसरी बात को मेरे को खुद के पैसे नहीं एडमिशन लेने के लिए मगर वो प्रिंसिपल भी देखो कैसे निकला कि बोला आप पचास भरिए और एडमिशन ले लीजिए तो मैं उस प्रिंसिपल को मानता हूँ कि उसने कदर की मेरी कि बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसको एनकरेज किया जाए तो एडमिशन ले ली जब मैंने पढ़ाई शुरू की तो मैथमेटिक्स से पांच सब्जेक्ट होते थे वो मैथमेटिक्स से पांच सब्जेक्ट मेरे दिमाग में जाते नहीं थे एंड में मैंने सोचा कि ये साइंस कोर्स है ना मेरे काम का नहीं है मैं कर नहीं पाऊँगा इसको hmm. वहाँ है ना वहाँ जो सीन शुरू हो गई hmm. जब मैं कॉलेज जाने लगा तो सेवा भी मैं करता था हॉस्पिटल में फ्री ऑफ चार्ज तो एक दिन मैं बीमार पड़ गया जून जुलाई का महीना हो गया नहीं। पता नहीं एग्जैक्टली exactly क्या है मैं जुलाई हो गया तो डॉक्टर साहब ने घर पे आदमी भेजा कि भाई कमल क्यों नहीं आया डिस्पेंसरी में सेवा करने के लिए नहीं। नहीं। तो मेरी माँ ने उनको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया बोला मैं बेटे को आप, आपके यहाँ भेजूँगी नहीं वहां से वो सेवा भी बंद हो गई फिर क्या था फर्स्ट साइन में मैं फेल हो गया फेल हो गया तो मेरी माताजी गई अपने मासा के पास जो इनकम टैक्स ऑफिसर थे बोले इसको कहा नौकरी पे लगा दो तो उन्होंने मुझे है ना विल्सन पैन में लगाया अंधेरी में विल्सन पैन है वो संगवी साहब हैं गुजराती हैं वो सेठ थे उसके विल्सन पैन में मुझे तीन अगस्त 1971 को नौकरी मिली तो उन्होंने पहले है ना मेरे मासा ने बोला था इनको अच्छी पगार देंगे तो मुझे पगार दे ही नहीं रहे थे इनको अच्छा। पगड़ देनी थी बहुत कम आ, तो देवे कैसे आ, तो डेढ़ महीने के बाद मुझे पगार दी एक सौ वादा किया था दो सौ रुपये का आ, च्छा, च्छा। दिया एक खैर कोई बात नहीं 125 ही सही तो वहाँ मैं अच्छी नौकरी करता था मुझे पार्सल डिपार्टमेंट रखा था फ्रैंकिंग मशीन दी थी जो पेन होती थी ना विल्सन पेन उसमें इंडिया uh, में बहुत फेमस थी उसके पूरे सेल्समैन पूरे इंडिया में थे तो इतने इतने पैकेट आते थे पैकेट आते आगा। आगा। आगा। थे है ना पार्सल करके फ्रैंकिंग मशीन पोस्ट देके, फिर पार्सल ऑफिस में देके आना वो अच्छी तरह चला वो मुझे काम भी मेरा बहुत पसंद करते थे मगर अचानक कुदरत ने है न पलटा खाया है वहाँ एक क्या ना मिस मनी मोरना थी जो जो सेल्स डिपार्टमेंट की है ना इंचार्ज थी मेरे को उन्होंने उसके अंडर रखा अब वो मनी मोर्य है ना मुझे डेली कोई ना कोई बात पर इंसल्ट करती थी अच्छा <laughs> क्योंकि शकल तो मेरी ऐसे थी ना मेरी आज भी मुझे कोई देखता है ना तो शकल से मुझे कोई पसंद ही नहीं करता है कोई मुझे दोस्ती करना ही नहीं चाहता है मेरे से जी। तो वो मुझे रोज इंसल्ट करती थी तो मैंने क्या किया तीन जनवरी को नाइनटीन को रेजिग्नेशन लेटर दे दिया उसको मुझे नौकरी तुम्हारी नहीं करनी है मैंने कहा उससे अच्छा तो मेरा धंधा अच्छा है ना जो मैं करता था शुरू से मैं तो कमा सकता हूँ इतना फिर वो दौर जो दो बरस चला 72 73 वो बहुत दौर है ना क्या कहूँ मैं आपको वाले मैं वाले है ना रात को है ना फेरी करने निकलता था पेपर मतलब गोलियाँ बेचता था मीठी गोलियाँ बोलते हाँ, हैं इसको हाँ। जिसको सिंधी में खट्टा मीठा बोलते हैं खट्टी मीठी मैं गोलियाँ बेचता था और है न रात को दस बजे निकलूँगा फिर बारह एक बजे आऊँगा क्योंकि वो है ना पुलिस परेशान करती थी गाड़ियों में नहीं, नहीं, तो मैं इस टाइम निकलता था वो कैसे भी है ना बाद में मैंने क्या किया टूश देना शुरू किया बच्चों को छोटे छोटे बच्चे थे ना वो अपने जहाँ में इलाके में रहता था उसका नाम था अमृत नगर तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे थे मैं एस एस तो पढ़ा हुआ था वह मैंने ट्यूशन देना शुरू किया जी। तो मेरे पास करीब करीब पंद्रह या बीस बच्चे थे फीस सिर्फ मैं लेता था, था पंद्रह रुपए, और कभी फीस मिले नहीं मिले कोई बात नहीं वो मैं करता था तो उसमें न एक रसाल करके था उसका बेटे का केजी में था मैं उसको पढ़ाता था तो उसने मुझे बोला कि यहाँ बाजू में है नौकरी है पार्ट टाइम की तुम करोगे क्या मैंने कहा क्यों नहीं करूँगा वो सिंधी सेठ लोग थे एक का नाम था पमनदास लालवानी दूसरे का नाम था किशनचंद घुरनानी वो चिटफंड चलाते थे, थे अच्छा अच्छा तो मुझे बोले कि सिर्फ आपको है ना चिटफंड की रसीद निकालनी है उनकी स्कीम स्कीम वन थी स्कीम टू थी तो एक एक स्कीम में 500 500 है ना मेंबर्स थे और रसीदें निकालना बस वही मेन और, और थोड़ा बहुत दूसरा कुछ काम था।, था। तो मैं बारह से तीन बजे तक करता था सिर्फ मुझे पचास रुपये मिलते थे उसके बारह से तीन तो वो बोलते थे मगर वो खींच लेते थे ज्यादा छः बजे तक फिर मैं ना वहाँ उनको डेली चाय पिलाऊँ डेली वो चाय किशनचंद तो कोको पीता था चाय कभी पीता ही नहीं था वो बोले कोको लेके आओ तो मैं कोको की बॉटल ऊपर से है ना बर्फ़ ऐसे पकड़ के लेके जाऊँ और फिर उसको खोल के पिलाऊँ फिर उनको नाश्ता चाहिए नाश्ता दे दूँ पवनदास लालवानी को उसको नमकीन वगैरह चाहिए चाय चाहिए उसको चाय पिलाऊँ ऐसे मेरी गाड़ी चलती रही <laughs> फिर मैंने एक दिन सोचा कि ये कैसे जब मैंने इसमें मेरे कॉन्टेक्ट बहुत हो गए क्योंकि एवरी फोर्थ संडे ड्रॉ निकलती थी उसमें इनाम मिलते थे आ, आ, आ, आ, तो वहाँ पूरी सिंधी कम्युनिटी आती थी मैं पढ़ा हुआ कॉन्वेंट में आ, मुझे सिंधी कल्चर का जरा भी जीरो था मैं मुझे कुछ पता ही नहीं था जब वो ड्रॉ निकलने गया तो मैं इनके कॉन्टेक्ट में आया तो मुझे सिंधी कल्चर क्या है कुछ थोड़ी बोरी जानकारी मुझे मिली नहीं तो मैं तो कॉन्वेंट में ही पढ़ा हुआ था तो ऐसे चलते चलते एक दिन मैंने क्या सोचा के ग्रेजुएशन मिनिमम चाहिए तो मुझे है ना कालवा देवी में है ना पंजाब सिंध बैंक है नहीं पंजाब सिंध बैंक नहीं पंजाब नेशनल बैंक है वहाँ मुझे है नौकरी का ऑफर आया अच्छा तो मैं जब नौकरी वहाँ गया तो मेरे उन्होंने पूछा कि आपके परसेंटेज कितनी है तो मैंने कहा मेरी परसेंटेज फोर्टी नाइन है और सर्टिफिकेट में उन लोग को फिफ्टी करके देते हैं तो बोलते कम से कम फिफ्टी चाहिए आपको नौकरी नहीं दे सकते नहीं नहीं। उस जमाने की ये बात थी कि देखो कुछ भी नहीं था आपको एग्जाम वगैरह पास नहीं करना था ऐसे मुझे नौकरी दे रहे थे आजकल देखो आज क्या हो रहा है खैर वो नौकरी तो मेरे हाथ से चले गई तो बाद में मैंने खुद ही अपने आप सोचा कि मुझे कम से कम ग्रेजुएट तो बनना ही है तो मैंने है न ढालमिया कॉलेज ज्वाइन किया प्रहरा प्रहरा कॉमर्स कॉलेज जो मलाड में है उसको मैंने है ना सेवेंटी में जाके कर ज्वाइन किया जून के महीने में 19 जून 74 में मैंने जॉइन किया और वो कॉलेज होता था मॉर्निंग का 6 से ले 9 बजे तक मैं सवेरे घर से 5 बजे निकल और बस पकड़ के फिर गाड़ी पकड़ के वहाँ पहुँच जाता था फिर वहाँ है ना मैं कम से कम बारह बजे तक बैठ के कॉलेज नौ बजे पूरा हो जाए कैंटीन में नाश्ता किया फिर पढ़ने बैठ जाता था फिर घर पे आता था साढ़े बारह बारह बजे उसके बाद में नाना मीना उसके बाद होता था अच्छा। तो ये है ना मैंने कोशिश की मगर इसके बीच में क्या हुआ था कि जब मैं साइंस पढ़ता था बॉयस कॉलेज में तो उस टाइम है ना मैंने रेलवे का फॉर्म भरा था अच्छा तो मेरा एग्ज़ाम जिस दिन पूरा हुआ वो बारह अप्रैल था अच्छा। ग्यारह अप्रैल था और बारह अप्रैल को ना वो एंट्रव्यू थी रेलवे की अच्छा रिटन में मैं पास हो चुका था वाई थी तो उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं घबराया हुआ था क्योंकि मेरा साइंस में तो मतलब पेपर तो मैंने अच्छे नहीं किए थे हिम्मत कॉन्फिडेंस नहीं था नहीं। तो जाते ही उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन पूछा सब पूछा तो बोले अभी तुम क्या करते हो तो मैंने कहा कल ही मैंने एग्जाम दिया बी का तो बोलते हो, आचे, आचे मैडिस प्रिंसिपल बताओ अब वो मुझे पक्का नहीं था मैंने कैसे भी बताया तो उन्होंने मुझे फेल कर दिया क्योंकि मैं बरबर जवाब नहीं दे पाया था उस टाइम पे मतलब ये एक लिंक है कि कैसे है ना परिवर्तन होते जाता है जिंदगी में हुँ, क्या, हुँ, क्या क्या क्या मुसीबतें आती हैं हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, तो फिर दोबारा फिर मैं मैंने एकदम पक्का निश्चय किया कि दोबारा भी मैं बैठूंगा तो मैं तैयारी के साथ जाऊँगा तो मैंने दोबारा फॉर्म भरा था वो खूब तैयारी से गया था तो वो सेवेंटी में है ना वो कॉल लेटर आया था कि आप इंटरव्यू में आओ पहले एग्जाम दिया एग्जाम देने के बाद में एग्जाम में भी बहुत अच्छा किया तो जब एग्जाम पूरा हो गया तो वहाँ का कोई बड़ा अफसर था जैसे हम माहौल से निकले तो उसने पूछा कि के मीन कैम्प किसने लिखा है मैं बोला हिटलर ने लिखा है तो बड़ा खुश हो गया क्योंकि मैं प्रिपेयर करके गया था इंटरव्यू आई तो इंटरव्यू में भी मैं सिलेक्ट हो गया अरे वाह मगर यहाँ फिर सेवेंटी में मैं कॉलेज करता था तो उस टाइम क्या हुआ कि मई सेवेंटी फोर की एट मई की रेलवे की फर्स्ट स्ट्राइक हुई थी इंडियन हिस्ट्री में रेलवे की हिस्ट्री में तो मुझे 15 अप्रैल को कॉल लेटर आ गया था कि आप सिलेक्टेड हो आपको बुलाएंगे अब यहाँ मैं कॉलेज करता हूँ वहाँ मुझे लेटर आता है कि तुम आके सर्विस ज्वाइन करो <laughs> ये है ना 10 अगस्त को लेटर आया था तो मैं तो घर पे रहता नहीं था तो पोस्टमैन ने बोला कि जिसका लेटर है हम कोई देखें तो माता ने बताया कि आपका कोई लेटर आया हुआ है तो मैं कॉलेज से छुट्टी लेकर घर पर बैठा देखा तो अपॉइंटमेंट लेटर है रेलवे का ज्वाइन करो आके पहले मेडिकल करो फिर साहब रेलवे जॉइन की 21 अगस्त 1974 को ऐसे ए क्लार्क इनिशियल पगार थी तीन सौ रुपया क्योंकि पे कमिशीन आ चुकी थी 73 थ्री में फिफ्थ पे कमीशन थी शायद फोर्थ पे कमिशन थी या फिफ्थ थी ध्यान नहीं है अभी तो पगार पहले तो उससे भी बहुत कम पगार थी तो पे कमिशीन के हिसाब से मुझे तीन रुपया पर मंथ मिला यहाँ मेरा कॉलेज जाऊं कभी जाऊं कभी नहीं जाऊं अब छः बजे में उठ के कॉलेज जाऊँ फिर वहाँ से सीधा ऑफिस जाऊँ सवा दस बजे फिर शाम को छूटूँ तो जब मर्जी में आता था जाता था जब जाता था, मगर एक बड़ी बात यह है कि मैं कभी फेल नहीं हुआ नहीं। मैं फर्स्ट ईयर पास किया सेकेंड ईयर पास किया सेकेंड ईयर में मैंने क्या किया मैंने कॉर्सफर्ड जॉइन किया बॉम्बे यूनिवर्सिटी का मैंने कहा वहाँ तो कॉलेज तो जाता नहीं हूँ मैं पंद्रह दिन में एक बार जाता हूँ मैंने कहा छोड़ो इस बात को मैंने कॉर्सफर्ण ज्वाइन किया और कॉरेस्पॉन्डेंट से है ना मैं है ना अपनी पढ़ाई शुरू करने लगा वो सैटरडे संडे को क्लासेस रखते थे वहाँ भी कभी मैं जाऊँ कभी नहीं जाऊँ <laughs> <laughs> मगर फिर भी बड़ी बात ये है कि मैं फेल नहीं हुआ सही बात, बात है। एक मैं कॉलेज पढ़ता मेरी मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई कैसे करता था मैं क्या करता था उस जमाने में क्या होता है तीन क्वेश्चन पेपर के सैट्स आते थे लैकली क्वेश्चन टू भी आ, मतलब जो एग्जाम में आ सकती तो मैं वो खरीद करके लेके आता था हुँ, हुँ, <laughs> उसमें सब सवाल देते थे तो मैं वो ही पढ़ता था अच्छा उसको मैं ध्यान देता था कॉलेज तो अटेंडेंस तो मेरी होती नहीं थी तो मैं पास हो गया तो 78 में क्या हो गया कि आई लॉस्ट माई ब्रेथर जब मैं बी कॉम में था तो एक स्टेटिस्टिक सब्जेक्ट था जो मुझे समझ में ही नहीं आता था तो मैंने छुट्टी ली थी ऑफिस से कि मैं पढ़ाई देऊंगा तो इसके बीच में मेरे एल्डर ब्रदर की डेथ हो गई कैसे वो क्या है कि पार्शली ब्लाइंड था अच्छा, बचपन में ब्लाइंड नहीं था नहीं। उसके बाद में वो ब्लाइंड होता गया तो वो एन ट्रैक, मतलब, ट्रैक है ना ट्रैक क्रॉस हाँ वो हमें पता नहीं पड़ा वहाँ उसकी डेथ हो गई थी तीन दिन बॉडी नहीं मिली थी बाद में हमने बहुत कोशिश की तो करोनास कोट में है ना जे हॉस्पिटल है वहाँ उसकी बॉडी पड़ी थी वो तो बांद्रा स्टेशन वालों ने पुलिस वालों ने उसका केस बनाया था जब हम बांद्रा पुलिस में गए तो उन्होंने उसकी वो केन दिखाई जो ब्लॉक लेते हैं उसके कपड़े मैंने कहा ये तो हमारा ही भाई है भाई तो ये इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद में स्टेटस्टिक्स में मैं जीरो था तो फिर मैंने वापिस है ना जाके ऑफिस ज्वाइन किया और एग्जाम उस बरस नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था मैं फेल हो जाऊंगा और माहौल ऐसे था कि ब्रदर की डेथ हो गई थी बड़ी कॉइंसिडेंस ये है कि देखो 12 अप्रैल को मेरा जन्म होता है और उसी दिन उसकी डेथ हुई थी ये तो पता नहीं पड़ा था क्योंकि तीन दिन हनुमान जयंती थी 15 या 16 अप्रैल को नाइनटीन सेवेंटी uh, में तो 16 अप्रैल को जाके उसकी बॉडी मिली थी अच्छा अच्छा चलिए कमल जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से आपको जो है एक पैरों पे खड़े होने के लिए अपना करियर बनाने के लिए काफ़ी मेहनत आपने छोटे मोटे बिजनेस करते रहे और जहाँ से भी आपको नौकरी के ऑफ़र मिलती आप चले जाते और करते रहते हैं और आखिरी में आपको जो है रेलवे की एक अच्छी नौकरी मिली और उसके बाद उस बीच में आपके एल्डर बदर की डेथ हो गई और चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे कमल जी से लेकिन अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधन नाइन्टी पॉइंट पर सलामी जिंदगी सुनते रहो मस्कर रहो रोते हुए आते हैं सब हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकाधर काशिकंदर काशिकंद का जान मन कहलाएगा रोते हुए आते हैं सब हंसता हुआ जो जाएगा सिकंदर क्या था थने गुलम से दाजा वो सिकंदर क्या था जिसने थने गुलम से जहा। प्यार से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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी कार्यक्रम में और हमारे साथ कमल जेठानंद बत्रा जी हैं जो हमारे साथ अपने जीवन के कुछ विशेष अनुभोल अनुभव शेयर कर रहे हैं बचपन की बातें सुनी हमने उनकी कॉलेज लाइफ की बातें उनके घर की बातें तो जीवन में जो है काफ़ी संघर्ष रहा और जीरो से इनको शुरुआत करनी पड़ी क्योंकि शुरुआत में ही ये लोग घर से अलग हो गए जब इनका कूलिंग इनका चल रहा था उसी समय अलग होना पड़ा और तब से जो है इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही कमज़ोर थी और उसको किसी भी तरह से स्ट्रांग बनाने के लिए कमल जी काफ़ी मेहनत करते रहे छोटे मोटे दंडे करते रहे ताकि आर्थिक स्थिति स्ट्रांग होती रहे तो इस सिलसिले को जारी रखते हुए अपनी पढ़ाई को भी इन्होंने छोड़ दी पढ़ाई के बाद फिर वापस पढ़ाई की तरफ इनका रुझान बढ़ा और काफ़ी मेहनत करने के बाद इनको जो है वापस इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रख के पार्ट टाइम जॉब भी करते रहे और पढ़ाई भी करते रहे तो इस तरह से आखिरकार इनका जो है मेहनत जो है सफल हुआ मेहनत जो है रंग लाया आगे बढ़ते हैं और फिर हम बात करेंगे अभी कमल जी से कि आपने शादी कब और किस सिचुएशन में किया शादी की तो एक बहुत बात बताऊंगा बहुत गहरी बात है जी जी। मुझे पिक्चर देखने का बहुत शौक था देखने का हाँ। अच्छा अच्छा वो पुराने गाने मुझे बहुत अच्छे लगते थे जी, जी। और मैं पिक्चर सिलेक्ट करता था देखने के पहले ऐसे फालतू तो फालतू कभी पिक्चर दिखता नहीं था कॉमेडी तो मुझे कभी पसंद ही नहीं थी जी जी तो उस एक पिक्चर आई थी साथ पिक्चर अच्छा उसमें कलाकार थे राजेंद्र कुमार जयंती माला एक्चुअली साथी कैसे होना चाहिए उस पिक्चर में दिखाया है अच्छा मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड दूंगा उस पिक्चर का उसमें ना एक डॉक्टर को एक फैमिली पालती है वो लंदन से जब डिग्री लेके आता है तो उसको बड़ी खुशी होती है तो उस डॉक्टर के एक बेटी रहती है वो चाहती है कि मैं इससे शादी करूँ वो किरदार है न सिमी ने निभाया था उस पिक्चर में तो यहाँ डॉक्टर है ना अपनी डिस्पेंसरी खोल अपनी मतलब इसको नौकरी मिलती है जिस हॉस्पिटल में हुँ. तो वहाँ है ना पहले ही जब वो जाता है तो एक नर्स रहती है वो रोल किरदार वैजयती माला ने निभाया है हुँ. तो एक पेशेंट है ना उसको 2000 रुपए देता है नर्स को हुँ. तो नर्स क्या कहती है कि मुझे नहीं चाहिए पैसे हुँ. ये आप बॉक्स में डाल दीजिए अच्छा अच्छा हाँ हाँ तो डॉक्टर ये देख के बड़ा इम्प्रेस होता है हम्म तो डॉक्टर को एक नेचुरल है ना जो अच्छा काम जो भी कोई भी करता है हम्म हम्म तो उससे अट्रैक्शन हो जाती है सही बात है चलो ये तो सीन पूरा हो गया हम्म उसके बाद में ना वो जो नर्स थी उसकी माँ के को कैंसर था नहीं नहीं। वो घर चले जाती है तो डॉक्टर को फोन करती है कि मेरी माँ है लास्ट स्टेज पे आप आइए तो यही डॉक्टर जाता है जो रोल राजन कुमार ने किया है जब वो जाता है उसका इलाज करता है तो इसकी माँ चल बसी है फिर क्या करे ये तो ये उस लड़की की नर्स की हालत देख के उससे शादी कर लेता है वो अच्छा अच्छा तो ये शादी है ना वो जो जिस जिस, जिस फैमिली ने इसको था उसकी जो बेटी सिमी थी उसको अच्छा नहीं लगता है वो परिस्थिति ऐसी थी कि जब वो उसने देखा कि अभी ये नर्स की जिंदगी क्या रहेगी तो उसने उसको एक्चुअली सहारा दिया अब ये डॉक्टर को है ना जो हॉस्पिटल का जो डीन था वो डेविड ने रोल निभाया था वो चाहता था कि ये फॉरेन से परा हुआ डॉक्टर है तो ये कैंसर का रिसर्च करे तो ये उसको क्या कहता है कि तू हॉस्पिटल में आता जाता है तेरा टाइम वेस्ट हो जाता है तो मैं तुझे हॉस्पिट घर में है ना एक लेबॉरटरी खोल के देता हूँ बहुत अच्छी बात है बोला तेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा तो क्या हुआ यहाँ ही शादी हुई तो बोलो शादी में आदमी हनुमान नहीं बनाएगा घूमेगा फिरेगा नहीं ये काम नहीं करेगा क्या नहीं। सबको थोड़ी अक्कल रहती है <laughs> तो ये है ना डॉक्टर को क्या है कभी टूर बनाए कश्मीर का कभी वहाँ का टूर बनाए <laughs> तो जो डीन रहता है उसको पता पड़ता है कि तो है ना वहाँ तो ध्यान देता ही नहीं है कैंसर के ऊपर तो घर पे आता है उसके तो उसी दिन भी वो कहीं टूर पे जाने वाले रहते हैं कोई हिल स्टेशन पर जाने वाले रहते हैं तो डॉक्टर साहब तो अंदर रूम में थे तैयार हो रहे थे तो उसकी पत्नी से मिलता है जो रोल वैजंती माला ने किया है उसको सिर्फ पूछता है कि डॉक्टर साहब कितने बार नहीं गए आपके जुगल कितने बार अंदर लेबॉरेटरी में नहीं गए बोलते तो गए ही नहीं फिर वो बहुत अच्छी एक बात बोलता है उसको बोलता है कि ना जानवर भी बच्चे पैदा कर लेते हैं तो कोई भी काम करता है काम कुछ अच्छा होना चाहिए सही बात। तो उसकी जो वैजेंदीमाला रहती है वो बात बिल्कुल समझ आती है क्योंकि वो भी तो नही रहती है उसी हॉस्पिटल में <laughs> तो बस वो चोल के वो चले जाता है वो ढील तो चले जाता है वहां से तो जैसे है ना उसके युगल तैयार होके आता है राजन कुमार तो बोलते चलो घूमने के लिए हमको स्टेशन आज जाना है वो बोलती मैं नहीं जाऊँगी देखो टर्निंग पॉइंट कैसे होता है लाइफ का बोलते हैं आप डिस्पेंसरी में कितनी बार गए हो लेबोरेटरी तो उसको अपना है ना एम याद आता है डॉक्टर को वो भी कैंसिल करता है और फिर है ना वो है ना रिसर्च में लग जाता है रिसर्च में लग जाता है अब रिसर्च में जब वो लगता है तो वो चौबीस घंटे पढ़ाई करता है हॉस्पिटल की ड्यूटी हो रही और फिर उसकी सेवाएं उसकी वाइफ कर नहीं पाती है वो उसमें बीमार हो जाती है मगर वो कभी पति को बोलती नहीं है कि मैं बीमार हूं खाना है ना नौकरानी घर में थी बोलती नौकरानी नहीं, नहीं खाना पकाएगी मैं अपने पति के लिए खाना पकाऊंगी तो एक दिन है ना वो मॉर्निंग में देखता है तो है ना उसको खून की उल्टियाँ आती है इमिजिएटली है ना नहीं उसका इलाज करना शुरू करता है अपने घर में अभी यहाँ बहुत अहम बात है यहाँ बहुत सबको सुनने लायक है बात रात को डॉक्टर के पास फोन आता है डॉक्टर के पास रात को फोन आता है कि एक पेशेंट है सीरियस है आपको उसकी है ना ऑपरेशन के लिए आना है तो डॉक्टर बोलता है मेरी बीवी बीमार है और मुझे ऑपरेशन के लिए बुला रहे हैं मैं नहीं जाऊँगा एक बार फोन आता है दो बार आता है तीन बार फोन आता है डॉक्टर गुस्से में बोलता है कि वो मर तो नहीं गया तो ये उसकी बीवी सुन लेती है वो करती है कि ये पागल हो गया है ये। मेरे सेवा में पागल हो गया है वो क्या करती है रात को चिट्ठी लेके चले जाती है उसी कंडीशन में और घर से चले जाती है और ये उसको बेचती है ये जब ऑपरेशन करके आता है तो देखता है तो बीवी नहीं है घर पे चिट्ठी पर ही है और बाद में वो दिखाता है कि कुछ गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका अपने बीवी का उसको पर्स मिलता है वहां से ये पिक्चर में दिखाया है फिर तो ये पागल हो जाता है इतनी बड़ी धारी हो जाती है एक गाना भरा उसमें अच्छा बताया है जो चला गया उससे भूल जाओ वो ना मिल सकेगा तुझे सदा मतलब जैसे बोलते है ना पास को आप क्यों पकड़ते हो नहीं, नहीं। जो हो गया सो हो गया गया कौन सा गाना है जो गया, वो वो चला उसे भूल ना मिल तुझे सदा ये खाक तो बोलते ना ये तो क्या बोलते है मरण भूमि है वो गाना बहुत अच्छा है नहीं, नहीं। साथी पिक्चर का है जी, जी। इसकी दाढ़ी भी इतनी हो गई है <laughs> मगर एक्चुअली में क्या होता है की उसकी वाइफ मरी हुई नहीं रहती है वो जिस गाड़ी में ट्रेवल करती है जिस आदमी ने उसको 2000 रुपए दिए थे पहले वो भी उस गाड़ी में था हुँ, हुँ, हुँ, और वो उसको फॉरन लेकर आता है पाला था नो फैमिली है ना उसकी जो बेटी अभी भी शादी करने को तैयार रहती है तो उसको जीत करती है तो वो उसको पहले कहता है कि मैं तेज शादी करूंगा मगर मैं तुझे शादी का कोई सुख नहीं दूंगा अगर तुझे मंजूर है तो मैं तैसे शादी करने को तैयार यार तो बोलती है हाँ मंजूर है वो बोलती ऐसे बोलता है बाद में है ना हो जाएगा क्या ये शादी कर लेता है वहाँ और फिर अपने लेबोरटरी में हमेशा बिजी रहता है उसको अपनी पहले बीवी की याद जाती नहीं है तो एक पार्टी अरेंज करती है गाना गाती है ये पार्टी में बीच में उठ के चले जाता है तो इसको वो लेबोरट्री में चले जाता है तो पार्टी होने के बाद में ये लैबोरेटरी में जाती है बोलती है आपने अपने आपको क्या समझा है मेरी इतनी कदर नहीं है तुम पार्टी में उठ के चले आए तो कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था मैं तो ये वो कुछ सुख दे नहीं पाऊंगा तो दोनों का झगड़ा हो जाता है वो केमिकल जो वहां परा रहता है ना वो उसमें आग लग जाती है और आग में डॉक्टर की आंखें चले जाती है अच्छा और यहाँ है ना ये परेशान हो जाती है प्यार तो वैसे ही नहीं था <laughs> तो ये डॉक्टर है ना अपनी पुरानी जिंदगी कभी भूलना नहीं चाहता है उसको बोलते हैं कि तुम आके है ना नहीं आके ना, आ सकती है बोलता है मुझे ऑपरेशन में वापरेशन कुछ नहीं कराना है मेरी यही जिंदगी ठीक है तो देखो चक्कर जिंदगी कैसे लेती है अब है ना इसको कौन घुमाने लेके जाए तो कोई नौकरा चाहिए रहती है कोई नर्स चाहिए रहती है तो जिस डॉक्टर से वो इलाज कराते हैं उसका वो है ना उसको लिफ्ट चाहिए रहती है तो उसको लिफ्ट है ना ये नर्स वहाँ ये मिलती है उसकी पहली वाइफ वहाँ मिलती है उसको अभी मैं डिटेल में नहीं बताऊँगा क्योंकि लंबा हो जाएगा ये बात ठीक तो वो घर में आती है तो देखती है उसका पति तो अंडा है तो वहाँ है वो नौकरी मांग लेती है भाई मुझे नर्स की नौकरी उनको नहीं मालूम रहता अपना नाम असली बताती नहीं है तो पहले जब जब उनका इंटरेक्शन होता है तो ये डॉक्टर समझता है ये तो मेरी वाइफ है तो बोलता तुम्हारा नाम क्या वो नाम बदली कर देती है फिर ये अपने पति के वहाँ सेवा करती है अच्छा अच्छा तो सेवा करते करते है ना बाद में उसकी जो बेटी रहती है जिसने शादी की रहती है वो इसके ऊपर डाउट करती है उसको घर से निकाल देती है ये है ना ऑपरेशन कराना चाहता ही नहीं है तो एक दिन उसकी बीवी बोलती है जो पहली वाली वाइफ बोलती है बोलती है आपने क्या आपने प्रतिज्ञा क्या, क्या की थी भूल गए आप आँखें आंखी चलेगी आप भूल गए तो उसको रियलाइज होता है तो बोलता है अच्छा मैं ऑपरेशन कराऊँगा वो ऑपरेशन कराने वाला उसका एक फ्रेंड डॉक्टर रहता है वो आई की डिग्री फॉरन से लेकर आता है रिटर्न होता है वो संजीव कुमार ने रोल लिया है वो उसको बोलता है अच्छा मैं ऑपरेशन मेरी ऑपरेशन कराऊँ और ऑपरेशन जब हो जाती है उसकी आंखें आती जाती हैं तो डॉक्टर को बोलता है कि देखो मैं है ना सबसे पहले किसका फोटो देखूँगा मैं आपको वो दिखा रहा हूँ तो बोलता है ये मेरी वाइफ है पीछे से निकाल के देता है अरे बोलता ये तो वही नर्स है तो ये इसके पीछे भागता है क्योंकि वो उसको बताती नहीं है तो यहाँ मुझे अंत करना यहाँ है कि वो जो जो जिस फैमिली ने उसको पाला था वो देखती है कि असली प्यार क्या होता है असली प्यार मुंह से बोला नहीं जाता है साथी एक्चुअली क्या होता है बाद में है ना वो लड़की है ना बोलती है अभी मेरी पूरी जिंदगी मैं नर्सिंग करूँगी तो साथी का ऐसे ही मुझे है ना एक सपना था मैरिज का मेरा अभी मैं बात पे आता हूँ तो मैं भी सोचता था कि ऐसे मुझे कोई साथी मिलना चाहिए मैं कुदरत तो अपना खेल खेलती है ना मेरे भी अपने कर्म हो कुछ भी हो तो जब मैं रेलवे में नौकरी करता था तो एक गोप मसन करके था उसको अपनी बेटी मुझे देनी थी मुझे नहीं मालूम था वो है ना बोलता है मुझे कि देखो मैं जयपुर से एक रिश्ता आया हूँ लड़की बहुत अच्छी है तुम उसको चिट्ठी लिखो नाइनटी की बात है अरे मैंने कहा यार कहाँ है तो वो क्या महीने में एक बार आते थे और फिर मेरे को दो दिन रह के चले जाते थे ड्यूटी पे तो मुझे पहले महीने में पूछता है बोलता तू तो चिट्ठी लिखी मैंने कहा लिख लूँगा यार फिर दूसरे महीने में आया मैं बोला मैं लिख लूँगा यार अब मैंने कहा तीसरी बार तो इसको जूठ नहीं बोला जाएगा नहीं। तो मैं चिट्ठी दिसंबर में लिखता हूँ चिट्ठी वो जयपुर में कि मैं ऐसे ऐसे हूँ मुझे ऐसे ऐसे रिश्ते का ये आया है और है न मैं आपको देखना चाहता हूं मुझे तो आपकी रिपोर्ट अच्छी मिली है अभी यहाँ भी देखो बहुत बड़ी क्योंकि वो जो लड़की जो अभी मेरी जुगल है उसका उन्होंने बोला था बहुत संस्कार अच्छे हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो वो मेरे से छः महीना भरी है अब मैंने कुछ भी नहीं दिखा मैंने कहा घर संभालेगी ना मेरी उमर उमर को मैंने नहीं देखा हमारी शादी हो गई अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका मैरिज हुआ वो एक स्टोरी के रूप में आपने हमें बताया तो चलिए जाते जाते आप वक्त हो गया है समय पूरा होने जा रहा है तो हम लोग आखिरी सेगमेंट में हैं और मैं चाहूँगा कि आखिरी सेगमेंट में आप अपने आ, कुछ एक छोटा सा अनुभव सुनाइए जहाँ आपको मोटिवेशन मिलता हो दो लाइने जो भी है आपको सुनाना हो जरूर सुना सकते हैं अब देखो मुझे सेवा का हमेशा शौक रहा है मैंने आपको बहुत बहुत गहरी बात नहीं बताई मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ मेरे को 40 इयर्स का इसका एक्सपीरियंस है मैं जब एस्ट्रोलॉजी किसी की देखता हूँ तो किसे पैसे नहीं लेता हूँ आज तक नहीं लिए हैं <laughs> एस्ट्रोलॉजी का यही मेरा मतलब रहता था कि कोई भी दुखी है उसको गाइड करना है और मैं गाइड करता था मेरी फैमिली बहुत परेशान थी कि आप मुफ्त में करते हो मैंने कहा ये मुफ्त में ही मुझे करना है मैं किससे पैसे नहीं लेता हूँ तो आज भी मेरे पर आते रहते हैं रेलवे के बड़े बड़े अफसर आते हैं और जो मैं बोलता हूँ उनको लग जाता है तो विश्वास करते हैं क्या ये मेरी साइड की हॉबी रही है हाँ मैंने लॉ कैसे किया है तो मैंने बताया नहीं अब आपने क्या? <laughs> <laughs> क्या जी जब मैं रेलवे में क्लर्क का, कारकुन था हाँ। तो वहाँ मैंने जो लॉयर्स थे ना उसकी मैं सैलरी निकालता था मैं सैलरी डिपार्टमेंट में था तो उसमें ना एक शांतिलाल जादव करके था तो क्या है उसमें चार ग्रेड की जंप थी तो मैंने कहा ये है ना क्लर्कल में पहले क्लर्क बनो फिर सीनियर क्लर्क बनो फिर हेड क्लर्क बनो फिर चीफ क्लर्क बनो फिर ओएस बनो तो मैंने कहा सीधा ओएस में जंप क्यों नहीं मारने का तो वो लॉयर्स की ग्रेड ओएस की थी तो मैंने कहा अभी मैं लॉ करूँगा अच्छा इस वजह से फिर आपने लॉ किया और फिर लॉयर्स सीधा कर लिया तो मैंने लॉ किया किसी कॉलेज ज्वाइन किया लॉ वो लॉ में भी मैं कहाँ जाता था अटेंडेंस देने के लिए जाता ही नहीं था और मैंने लॉ कम्प्लीट किया लॉ uh, मतलब जब मेरी शादी का मेरा रिश्ता आया तो उस टाइम में है ना मेरे ख्याल से मैं सेकंड ईयर में था लॉ में था लॉ कम्प्लीट नहीं हुआ था उस टाइम पर शादी मेरी हुई 81 में मैं ज्योतिषी था तो मैंने घर वालों को अपने ससुराल वालों को बोला कि अभी ग्रह ठीक नहीं है मैं नवंबर <laughs> के पहले शादी नहीं करूँगा अब अब मैंने देखो शादी की ये मैं हकीकत बोलता हूँ मैंने कहा कि मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए नहीं, नहीं, नहीं। मेरी जो युगल है उसकी पांच बहनें हैं और सबसे एक छोटा भाई है तो जब शादी की बात करने गया तो मैंने उनको ये कहा कि देखो आप जो अपनी बेटी के ऊपर खर्चा करोगे ना तो आपकी दूसरी जो बेटियां ना आप उसके ऊपर खर्चा करना मुझे तो एक साड़ी में दे दीजिए और जो उसकी वो भी रेलवे में नौकरी करती थी जयपुर में तो मैंने कहा जो उसकी पगार आएगी वो मेरी हर महीने की है दहेज हो जाएगा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए नहीं, नहीं, नहीं। तो उनको लगा कि है ना ये लड़का तो आज से निकल जाएगा मैंने उनको नवंबर बोला था और मैं है ना तेरह तेरह मार्च को वहाँ उनसे मिलने गया था जयपुर में पहली बार जयपुर कभी मैं देखा ही नहीं था मिल जब मैं लौटा दो दिन के बाद में तो वो है ना मार्च के आंद में ही आके आ टपके अच्छा अच्छा उनको लगा कि ये लड़का हाथ से निकल जाएगा ये हाथ से निकल जाएगा ठीक है वो मेरे से सगाई करने आए मैंने कहा चलो ठीक है सगाई करते हैं तो पाँच अप्रैल को गुड़ी पाट हुआ था उसी दिन एटी वन में हमारी सगाई।, सगाई हुई <laughs> चलिए कमल जी बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही अच्छी बात है आपने हमारे साथ शेयर किया सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और अच्छी अच्छी बातें जो आपके जीवन की आप बीती हैं वो हमने सुना और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे सभी लिसनर्स को भी ये बातें पसंद आई हैं और उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि जीवन में कैसे परिस्थितियाँ आती हैं और मोड़ कैसे लगता लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक जुनून अपने अंदर बना के रखना है कि आपको जो कुछ करना है उसके लिए पूरे दिल से आप मेहनत करते हो रात रात जाग के भी अगर मेहनत करते हो तो वो उसका जो है रिज़ल्ट अच्छा मिलता है और आप आज नहीं तो कल आपके जीवन में सफलता आती है जैसे कमल जी के जीवन में सफलता आई है कुछ समय के बाद लेकिन काफ़ी मेहनत उनको करनी पड़ी उसके लिए तो ऐसे हमारे जीवन में भी होता है बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ पकड़ के रखनी है कि हमें मेहनत करते रहना है और जित दिन मेहनत आप करते रहेंगे कभी ना कभी आज नहीं तो कल देर है अंधेर नहीं वैसे कहते हैं तो समय के अंतराल में सारी चीज़ें जो है आपको मिल जाती हैं तो मैं कहूँगा आप सभी सदा मस्त रहें खुश रहें और आपको आज का ये कार्यक्रम कैसे लगा इस पर आप अपने विचार हमारे तक शेयर कर सकते हैं चौरानवे 14 15 14 15 इस नंबर पर मैसेज करके तो चलिए इसी के साथ मुझे और कमल बत्रा जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो वन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कर रहो